आध्यात्मरामणयुद्धकांडारह सर्ग दूर देव विशेष दुर्देव गवास्ण परिदृष्ट व्यथिताच मर्षय व्यथिता वारेन्द्रास् बोभूष विभीषणा दशा विशति भुज प्रगृहत सरासन दीरावस्त मेना पर्वते रामस्तु भृगुटी बध्वा क्रोध संरक्तलोचन कोपंत काका सदृश धनुरादा देवेंद्र धनुराकार अद्भुत भगवान को इस आपत्ति में देखकर देवता गंधर्व चारण और पितर आदि विषाद ग्रस्त हो तो गए तथा महर्षिगण मन ही मन दुख मनाने लगे विवेचन के सहित समस्त मानर यूथ प्रतिगण अति चिंतित हुए उस समय हाथ में धनुष बांट दिए दसमुख और बीस भुजाओं वाला रावण मैनाक पर्वत के समान दिख पड़ता था भगवान राम के नेत्र क्रोध से लाल हो गए उनकी त्योरी चढ़ गई और उस राक्षस को मानो जला डालने में ऐसा क्रोध करते हुए उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक विचित्र धनुष उठाया तथा हाथ में एक कालाग्नि के समान तेजो में बाण लेकर अपने नेत्रों से तमीपवर्ती शत्रु की ओर इस प्रकार निहारा मानो भस्म कर देंगे पराक्रम दर्शित तेजसा प्रज्जलि प्रचक्रमे काल रूपी पश्यतः विकृष्ण चापम रात रावणं प्रतिव्यत कम तक इवाव भव। काल रूपी भगवान राम ने अपने तेज से प्रज्वलित से हो संपूर्ण लोकों के सामने अपना पराक्रम दिखाना आरंभ किया उन्होंने अपना धनुष खींचकर रावण को विध डाला और वे संपूर्ण वानर सेना को आनंदित करते हुए लोकांतकारी काल के समान सुशोभित होने लगे क्रुद रावस्य से वदनम दृष्ट शत्रुं प्रधत त्र सुता है चाला च वसुंधरा राव दृष्टि महारौद्र उत्ताच सुधारुणा त्रस्ता सर्वूतावण भीत शत्रु पर धावा करते हुए भगवान राम का क्रोध युक्त मुख देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी डगमगाने लगी राम को अति अतिरौद्रूप और इन दारू उत्पातों को देखकर समस्त जीवों में त्रास छा गया और रामन के अंतह करण में भी विमान सरगणा सिद्ध गंधर्व किन्नरा सुमहाुद्धम लोक संवर्त को पद्रमस्त्र रावण से मूर्धनो रावण सहवो रुद्र ग्रपतंति तालादिव फलानि उस समय देवता सिद्ध गंधर्व और किन्नरगण विमानों पर चढ़े हुए संसार के महाप्रलय के समान इस घोर युद्ध को देख रहे थे इसी बीच में श्री रामचंद्र जी ने ऐद्राष्ट्र छोड़कर रावण के सिर काट डाले तब रावण के बहुत से सिर रुधिर से लथपथ हो आकाश मंडल से में इस प्रकार गिरने लगे जैसे ताल वृक्ष से उसके फल गिरते हैं न दिनम न चम भिरात्रि न संध्यान दिशो पिवा प्रकाशंते न तद्रूपम दृश्य ते तृंगरें उस समय दिन रात संध्या अथवा दिशाएं आदि कुछ भी स्पष्ट नहीं जान पड़ती थी तथा उस संग्राम भूमि में रावण का रूप भी दिखाई नहीं देता था केवल कटे हुए सिर ही दिख पड़ते थे ततो राम ओम बभुवात विस्मया विष्टमान सहमेकोतरम छिन्नम सिरसा त्यकवर्चसाम तब तो श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही विस्मय हुआ वे सोचने लगे मैंने समान तेज संपन्न एक, एक सिर काटे हैं तोषया नलस्त्रेण तस् मृत्यु तथा भवे विभीषण वत शीघ्रपराक्रम पावकाशन संयोज्य नाभिविव्याधराक्षस अनतर चिक्षेद शिरासी च महाबला बाहूनपी चंदो रावणस्थुत्म तथो घोरा महाशक्ति मदा दस्क विभीषण वहाय ताम सिते हे उसे आप से सुखा डालिए तभी इसकी मृत्यु हो जाएगी विभीषण के वचन सुनकर शीघ्र पराक्रमी भगवान राम ने अपने धनुष पर आग्ने यास्त्र चढ़ाकर उस राक्षस की नाभि में मारा और फिर महाबली रघुनाथ जी ने क्रोधित होकर उसके सिर और भुजाएं काट डाली इस पर रावण ने अत्यंत क्रोधातुर हो विभीषण को मारने के लिए एक महाभयानक शक्ति छोड़ी किंतु रघुनाथ जी ने उसे तुरंत ही सुवर्णमंडित तीक्ष बाणों से काट डाला दस जो दसग्रीवश शिव्छेद तेजो निर्गत ो भूवात छिन्न शेष भयंकर मुख्यशेषा बहुभ्यावणो बभवणस्थ पुनः क्रोधो ना शस्त्रवी वर्ष राम तम रामस्था बाणई वर्ष ततो युद्धम भूदूर तुम लोमहर्षण <coughs> रावण के सिर काटे जाने से उसका तेज निकल गया और वह उस भयंकर सिरों के के कट जाने से विरूप दिखाई देने लगा। अब के एक मुख्य सिर और दो भुजाएं रह गई किंतु फिर भी वह अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा इसी प्रकार सामने भी उस पर भयंकर वाण वर्षा की फिर तो वहां अत्यंत रोमांचकारी घमासान युद्ध गया संस्मारया छिड़ गयातली चेतव्यम राघव तब मातनी ने श्री रामचंद्र जी को स्मरण दिलाया कि हे इसका वध करने के लिए आप शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र छोड़िए देवताओं ने इसके नाश का जो समय निश्चित किया है वह इस समय वर्तमान है हे रघुनंदन आप इसका मस्तक न काटिएगा नई वसिष्ठि प्रभो वध्यो वध्य हिमरमि तथा संस्मरित रामस्ते नाक्यन मातले दग्रा सहसर दीप्त यस्य तुपावना फले गौरवे पर्वस्वतिपीच निस्वसत क्योंकि हे प्रभु यह सिर काटने से नहीं मर सकता बल्कि हृदय रूप मर्म स्थान के विद्ध होने पर ही इसका अंत हो सकता है मातली के इन वाक्यों से स्मरण दिलाए जाने पर भगवान राम ने फुफकारते हुए सर्प के समान एक परम तेजस्वी बाण निकाला उसके पास भाग में पवन की नोक पर सूर्य और अग्नि की गुरुता भारीपन में सुमेरु और मंद्राचल की तथा गाठों में महातेजस्वी लोकपालों की स्थापना की गई थी एवं उसका स्वरूप आकाशमय था